भी भी भ्लौक भ्लौक की की एक, एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रसिद्ध है गिजू भाई की कहानी कहानी का शीर्षक है मगर और सियार। एक ही नदी उसमें एक मगर रहता था एक बार गर्मियों में नदी का पानी बिल्कुल सूख गया पानी की एक बूंद भी नहीं बची मगर की जान निकलने लग गई वह न चल ही सकता था नदी से दूर एक पोखर था पोखर में थोड़ा पानी था लेकिन मगर वहां जाए कैसे तभी उधर से एक, एक किसान, किसान निकला मगर, मगर ने कहा ओ किसान, किसान भैया मुझे, मुझे कहीं कही, पानी, पानी में पहुंचा दो भगवान तुम्हारा भला करेगा किसान, किसान बोला पहुंचा तो दूं, पर पानी में पहुंचा देने के बाद कहीं तुम मुझे पकड़ तो नहीं लोगे मगर ने कहा नहीं मैं तुमको कैसे पकड़ूंगा किसान ने मगर को उठा लिया वह उसे पोखर के पास ले गया और फिर उसको पानी में छोड़ दिया पानी में पहुंचते ही मगर पानी पीने लगा किसान खड़ा खड़ा देखता रहा तभी मगर ने मुड़कर किसान का पैर पकड़ लिया किसान बोला तुमने कहा था ना कि तुम मुझे नहीं खाओगे अब तुमने मुझे क्यों पकड़ा है मगर ने कहा सुनो, सुनो मैं तो मैं तुमको, तुमको नहीं पकड़ता लेकिन, लेकिन मुझे, मुझे इतनी जबरदस्त भूख लगी है, है कि अगर, अगर मैंने तुमको नहीं खाया तो मर जाओगे इससे तो तुम्हारी, तुम्हारी सारी मेहनत ही बेमतलब हो जाएगी मैं आठ दिन, दिन का भूखा हूँ मगर ने किसान का पैर पानी में खींचना शुरू किया किसान बोला जरा ठहरो हम किसी से इसका न्याय करा लेते हैं मगर ने सोचा चलो अच्छी बात है थोड़ी देर के लिए ये तमाशा भी देख लेते हैं उसने किसान का पैर मजबूती के साथ पकड़ लिया और कहा हाँ पूछ लो जिससे भी चाहो उससे पूछ लो उधर से एक बूढ़ी गाय निकली किसान ने उसको सारी बात बताई और पूछा बहन तुम ही कहो, यह मगर मुझको खाना चाहता है क्या इसका ये काम ठीक कहा जाएगा गाय ने कहा मगर तुम किसान, किसान को खा लो इसकी जात ही बुरी है जब, जब तक हम दूध देते हैं, हैं, हैं ये लोग हमें, हमें पालते, पालते हैं।, हैं। लेकिन जब, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमें घर से बाहर निकाल देते हैं क्यों भाई किसान मैं ठीक कह रही हूँ ना? मगर किसान के पैर को जोर से खींचने लगा किसान, किसान बोला जरा ठहरो हम किसी, किसी और से भी, से भी पूछ कर देखते हैं। वहाँ एक, एक लंगड़ा घोड़ा चल रहा था किसान, किसान ने घोड़े को सारी बात, सारी बात सुनाई और पूछा और कहो, कहो भैया क्या ये अच्छा हो रहा है घोड़े ने कहा मेहरबान अच्छा नहीं तो क्या बुरा है जरा मेरी तरफ देखिए मेरे मालिक ने इतने सालों तक मुझसे काम लिया और जब मैं लंगड़ा हो गया हूँ तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया आदमी की जाति ऐसी है मगर भैया तुम तो इसे खुशी खुशी खा लो मगर किसान के पैर को जोर जोर से खींचने लगा किसान ने फिर कहा जरा ठहरो थोड़ा सा ठहर जाओ अब एक किसी और से पूछ लेते हैं फिर तुम तो मुझको खा लेना उसी समय उधर से एक सियार निकला किसान ने कहा, ने कहा सियार, सियार भैया जरा, जरा हमारे इस झगड़े का फैसला तो, तो, करते तो करते जाओ, जाओ। सियार ने दूर से ही पूछा क्या झगड़ा है भाई किसान ने सारी बात बताई सियार फौरन समझ गया कि मगर किसान को खा जाना चाहता है सियार ने पूछा तो किसान भैया तुम वहाँ उस सूखी जगह में पड़े थे मगर बोला नहीं वहाँ तुम मैं पड़ा था सियार ने कहा समझा समझा, तुम पढ़े थे, तो मैं तो, तो ठीक से समझ नहीं पाया था।, पाया था अच्छा तो फिर से बताओ तुछ तुछ था, था। फिर क्या हुआ किसान ने बात आगे बढ़ाई सियार बोला भैया क्या करूँ मेरी अकल ही काम नहीं कर रही है मैं कोई समझ ही नहीं पा रहा हूँ सारी बात एक बार फिर से मुझे अच्छी तरह से समझा कर बताओ की आगे क्या हुआ मगर चिड़ गया और चिढ़कर बोला, बोला सुनो, सुनो मैं कहता हूँ ये देखो ने ने, मैं वहाँ पड़ा, पड़ा था सियार अपना सिर खुजलाते खुजलाते बोला कहा किस, किस तरफ देरफ? मगर, मगर ताओ में आ गया उसने किसान का पैर छोड़ दिया और वह दिखाने लगा कि वो वहाँ पर किस तरह से पड़ा हुआ था सियार ने फौरन ही किसान को इशारा किया कि भाग जाओ यहाँ से और किसान भाग गया सियार भी भाग गया भागते भागते सियार ने मगर से कहा मगर भैया अब मैं समझ गया कि तुम कहाँ और किस तरह से पड़े थे अब ये बताओ कि बाद में क्या हुआ लेकिन मगर तो छटपटाता हुआ वहीं पड़ा रह गया सियार पर अपने दांत सियारीसने लगा वह मन ही मन बोला कभी मौका मिला तो मैं इस सियार को उसकी चालबाजी की सजा जरूर दूंगा इसने आज मुझे ठग लिया है कुछ दिनों बाद चामासा शुरू हुआ नदी में जोरू की बाढ़ आई मगर नदी में जाकर रहने लगा एक दिन सियार नदी पर पानी पीने के लिए आ रहा था मगर ने उसे दूर से देख लिया मगर किनारे पर पहुंचा और छिपकर दलदल में बैठ गया ना हिला न डुला सिर्फ अपनी, अपनी दो आंखें खुली रखीं। सियार ने मगर की आंखें देख ली वह वहाँ से कुछ दूर जाकर खड़ा रहा और हंसकर बोला नदी नाली के दलदल को दो आंखें मिली नदी नाली के दलदल को दो आंखें मिली सुनकर मगर ने एक आंख नीच ली आँखें मटकाते हुए सियार ने कहा नदी नाले के दलदल की एक आँख बची नदी नाले के दलदल की एक आँख बची सुनकर मगर ने दोनों आँख मीच ली सियार बोला ओहो oh, oh, oh! नदी नाले के दलदल की दोनों आँखें भी गई, नदी नाले के दलदल की दोनों आँखें भी गई। मगर समझ गया कि सियार ने उसको पहचान लिया है उसने कहा कोई बात नहीं आगे कभी देखेंगे बहुत दिन बीत गए सियार कहीं नहीं मिला एक बार बहुत पास पहुंचकर सियार नदी में पानी पी रहा था तभी सपाटी के साथ मगर उसके, उसके पास पहुंचा और उसने सियार की टांग पकड़ ली सियार ने सोचा अब तो मैं मौत मारा जाऊंगा इस मगर के शिकंजे में अच्छी तरह से फंस गया लेकिन वो जरा भी घबराया नहीं उल्टे जोर से ठहा मारकर मार पड़ा और बोला अरे भैया मेरे पैर पकड़ो ना। पुल का ये खंभा किसलिए पकड़ लिया है मेरा पैर तो ये रहा मगर ने महसूस किया कि सचमुच उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है उसने फौरन ही सियार का पैर छोड़ दिया और, और खम्भे को कचक पकड़ लिया पैर छूटते ही सियार भागा भागते भागते थी थी थी सियार ने कहा हा हा हा हा। मगर भैया वह मेरा पैर नहीं है वह तो खम्बा है देखो देखो देखो मेरा पैर तो ये रहा फिर सियार ने उस नदी पर पानी पीना बंद कर दिया मगर ने बहुत राहना बहुत इंतजार किया रात पहरा दिया पर सियार नदी पर क्यों आने लगा अब अब वहां किस लिए जाए नदी किनारे एक अमराई थी वहां सियार अपने साथियों को लेकर रोज आम खाने पहुंचता था मगर ने सोचा कि अब मैं अमराई में जाकर छिप जाता हूं एक दिन वह डाल पर पके आमों के बड़े ऐसी ढेर में छिपकर बैठ गया सियार को आता देख कर उसने अपनी दोनों आंखें खुली रखी हमेशा की तरह सियार अपने साथियों को लेकर अमराई में पहुंचा। फौरन ही उसकी निगाह दो आंखों पर पड़ी और उसने चिल्लाकर कहा भाइयों सुना यहाँ बड़ा ढेर सरकार का है इसके पास कोई जाना मन सब इस दूसरे ढेर के आम खाना इस बार भी सियार मगर की पकड़ में नहीं आया मगर ने सोचा अब तो मैं इस सियार की गुफा में जाकर ही बैठ जाता हूँ वहाँ तो वह पकड़ में आ ही जाएगा। एक बार सियार को बाहर जाते देखकर मगर उसकी गुफा में जा बैठा सारी रात जंगल में घूमते भटकने के बाद जब सवेरा होने को आया तो सियार अपनी गुफा में लौटा गुफा में घुसते ही उसने वहाँ मगर की दो आंखें देखी सियार ने कहा वाह वाह आज तो मेरे घर में दो दो, दो दिए जल रहे हैं मगर ने अपनी एक आंख बंद कर ली सियार बोला अरे रे एक दिया तो बुझ गया मगर ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली सियार ने कहा वाह अब तो दोनों ही दिए बुझ गए अब इस अंधेरी गुफा में कौन जाएगा चलो किसी दूसरी गुफा में जाता हूँ और सियार वहाँ से चला गया आखिर मगर उगता कर उठा और वापस नदी में पहुँच गया सियार फिर कभी उसकी पकड़ में नहीं आया अभी आप सुन रहे थे गीजू भाई की कहानी मगर और सियार वाचक स्वर भारती परिमल